पूर्व पक्षी जो वृत्तिकार हैं उनके द्वारा अपने मत के समर्थन में जो मीमांसकों का वचन उद्धृत किया गया था उसका तात्पर्य स्पष्ट कर रहे हैं दृष्टो ही इत्यादि इष्य के वाक्य का तथा जी के सूत्र वाक्य का अभिप्राय कर्मकांड को कार्यपरक बताने में है वेदमात्र को कार्यपरक बताने में नहीं है और उनके इस वाक्य के आधार पर वृत्तिकार बताना चाहते हैं वेदमात्र को कार्यपरक और इसके लिए जयमिनी जी का सूत्र बताया हमना ऐसे क्रियार्थत्वात अनर्थक्यम अतदर्थानाम और इस सूत्र का अर्थ करते समय ये कहा गया कि अतदर्थान इसमें तत्शब्द का अर्थ है क्रिया तदर्थ कहा जाएगा क्रियार्थक शब्दों को यानी कार्यपरक शब्द को और अतदर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा जो क्रियापरक नहीं है ऐसे जो शब्द हैं उन्हें माना जाता है अनर्थक उनमें अनर्थक्य रहेगा अतदर्था नाम अनर्थक्यम का अर्थ है जो क्रियापरक वैदिक शब्द नहीं है वह अनर्थक है तो ये पूछा जा रहा है अक्रियार्थक शब्द में अनर्थक्य का क्या स्वरूप है क्या अक्रियार्थक शब्द के अनर्थक्य का अर्थ आप ये मानना चाहते हो अभिधेय भाव अनर्थक्य अथवा अक्रियार्थक शब्दों में फलाभाव यही अनर्थक्य है ऐसे दो विकल्प करके सिद्धांती पूछ रहे हैं वृत्तिकार से जो वेद में प्रयुक्त क्रियापरक शब्द नहीं है उसे आप कहना चाहते हो अनर्थक उसमें अनर्थक्य क्या है क्या अर्थाभाव ही अनर्थक्य है अभिधेया भाव अथवा फलाभाव अनर्थक्य है तो पहला जो विकल्प है अभिधेय भाव रूप अनर्थक्य अक्रियाक वैदिक शब्द में इसका निराकरण करते हुए भाषकर भगवान ने अपी इति एकान्तेन इत्यादि क्रियाक्यम से अभ्युपगछतावाक्ये बताया कि दध्ना जुहोती सोमेन यजेत इस वैदिक में प्रयुक्त सिद्ध अर्थ सोम तथा दधि के वाचक शब्द में अनर्थक्य की आपत्ति आएगी मानना पड़ेगा कि ये निरर्थक शब्द है इनका कोई अभिधेय नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा क्योंकि दधी शब्द का क्रियारूप अर्थ तो नहीं है सोम शब्द क्रियारूप अर्थ को नहीं बताता ये हो गए अक्रियार्थक शब्द और इन अक्रियार्थक शब्दों में अभिदेया भाव ही अनर्थक्य है ऐसा मानेंगे तो मानना पड़ेगा कि दधना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ क्रिया का वाचक जो शब्द नहीं है दधी शब्द वह अभिधेय से रहित है उसका कोई वाच्यार्थ नहीं है ये मान्य की आपत्ति आएगी जो कि यह इष्टापत्ति नहीं हो सकती इस अभिप्राय से अनिष्टापत्ति बताई अर्थ सुन्य तो मान्य की आपत्ति आएगी ना अनर्थक्य मान्य की आपत्ति आएगी अरे मीमांसा क्या नाम कर्म में प्रयुक्त शब्द है और दध्यादि शब्दों का अनर्थक्य इष्ट हो नहीं सकता मीमांसकों को तथा मीमांसकों को अपने समर्थक के रूप से बताने वाले वृत्तिकार को और यदि कोई ये पूछे कि दध्यादि शब्दों में अभिध्य राहित्य रूप अनर्थक के किसने बताया है तो कहा आप ही लोग ये कह रहे हो कि प्रवृत्ति निवृत्ति विधि शेष विधि तत्शेष व्यतिरेक भूत चेद वस्तु उपदिशति भव्यार्थत्व इत्यादि से ये कहा कि जो वेद सिद्ध वस्तु को बताता है वह सिद्ध वस्तु क्रियांग के रूप से बताई जाती है कार्य शेषत्व रूपे न बताई जाती है इसलिए कार्यान्वित तो जो दध्यादि सिद्ध पदार्थ उनके वाचक ये दध्यादि शब्द है सार्थक हैं ऐसा यदि कहना चाहेंगे और साथ में ये कहेंगे कि ब्रह्म तो यानी दद्यादि शब्द के वाचक शब्दादि अर्थ के दद्यादि अर्थ के वाचक शब्द दद्यादि शब्दों में सार्थक के दिखाने के लिए ये कहेंगे कि वेद में सिद्ध अर्थ दद्यादि के वाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है लेकिन उन्हें कार्यशेष बताने के लिए भव्यार्थत्वेन का अर्थ है कार्यशेषत्व सिद्ध वस्तु को वेद बताएगा लेकिन वेदांति का जो ब्रह्म है ज्ञान कांड का विषय जिसे मानना चाहते हैं वेदांति वो तो कूटस्थ है का मतलब न तो क्रिया रूप है न तो क्रिया का शेष है क्रिया का अंग है क्रिया का अंग भी नहीं है और क्रिया रूप भी नहीं है ऐसे कूटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म को वेद बताएगा इसका ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है लेकिन हमारा जो कथन है कि वेद में आया हुआ कोई भी शब्द या तो क्रिया को बताएगा या तो क्रियांग को बताएगा तो दध्यादि शब्द तो सार्थक है इसलिए कि वे क्रिया को नहीं बताते क्रियांग को बताते हैं और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि शब्द, <coughs> शब्द न तो क्रिया को बता रहे हैं न तो क्रियांग रूप ब्रह्म को बता रहे हैं कूटस्थ ब्रह्म को बता रहे हैं इसलिए वे तो अनर्थक ही हैं। उनमें सा, उनको सार्थक करने के लिए उनके सार्थक के, के लिए मानना चाहिए कि उपासना रूप क्रिया के अंग, अंग के रूप में ब्रह्म का ज्ञापन वेदांत करता है ऐसा मानना चाहिए ये यदि कहना चाहेंगे कौन आपके उर्तिकार। तो सिद्धांतियों ने कहा नहीं भूतम उपदिश्यमान इत्यादि इसके अवतरण में टीकाकार लिखते हैं ननु इत्यादि से कि पहले तो ये जो प्रश्न है को हेतु इत्यादि ये वृत्ति का सिद्धांति के प्रति प्रश्न है भूतम् निम इति को हेतु को जो है सिद्धांति वृत्तिकार को पूछ रहे हैं कि दध्यादि शब्दों के द्वारा कार्यशेषत्व रूपे न दध्यादि रूप सिद्ध वस्तु को यदि बताया जा रहा है तो सत्यादि शब्द जो ज्ञान कांड में आए हैं वे सिद्ध वस्तु ब्रह्म को नहीं बताएंगे इसका कोई न कोई हेतु बताना पड़ेगा वो कौन सा हेतु है ऐसा सिद्धांती ने वृत्तिकार से पूछा और प्रश्न का सिद्धांती के अभिप्राय स्पष्ट करते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि किम अक्रियावात उत अक्रिया से वा इति प्रश्न ये प्रश्न का अभिप्राय है सिद्धांती के वृत्तिकार के प्रति जो किया जा रहा है प्रश्न कि कूटस्थ जो ब्रह्म है वह क्रियारूप न होने से सत्यादि वैदिक शब्दों से नहीं कहा जाएगा ये कहना चाहते हो या क्रिया शेष न होने से सत्यादि शब्द का वह अभिधेय नहीं बनेगा सत्यादि शब्द उसे नहीं बताएंगे ये कहना चाहते हो इन दो में से क्या हेतु है ये सिद्धांती वृत्तिकार से पूछते हैं और यदि पहला लेते हैं हेतु कि ब्रह्म क्रियारूप न होने से ब्रह्म सत्यादि शब्द के द्वारा ब्रह्म का अभिधान नहीं होगा क्रिया रूप न होने से ऐसा यदि कहना चाहेंगे क्या नृत्तिकार तो इसका खंडन करते हैं नहीं इत्यादि से सिद्धांति इसलिए नहीं इत्यादि सिद्धांत भाष्य का ही अवतरण है टीका में कि ननु दध्यादे कार्य न कार्यत्वात् न अकार्यत्वात् कूटस इति कूटस्थस्यवाद्यम आशंक्य निरस्यति नही कहते हैं दध्ना जुहोती इत्यादि में दध्यादि सिद्धपदार्थ में भी क्रियारूपताती हैं क्रियारूप क्रियान्वयी होने से होमादी रूप जो क्रिया और उन होमादी रूप क्रिया में आहुति द्रव्य बन करके दध्यादि का क्रिया के साथ अन्वय यानी संबंध है क्रिया संबंधी बन गए क्रिया क्रियान्वयी बन गए दध्यादि पदार्थ इसलिए उनको भी कहा जाएगा क्रिया रूप एक तो साक्षात क्रिया रूप पदार्थ है और दूसरा क्रियान्वयी होने से क्रिया रूप हुआ कार्य रूप हुआ कार्यान्वयी होने से कार्य के संबंध से कार्य रूप तो दधी स्वयं तो कार्य रूप नहीं है लेकिन कार्यान्वयी होने से उसमें कार्यत्व तो है जैसे गीता के पन्द्रहवें अध्याय में तीन पुरुष कहे हैं उसमें से वस्तुतः तो एक ही पुरुष है और दो तो पुरुष के उपाधि होने से पुरुष के संबंध से पुरुष कहलाते हैं क्षर उपाधि और अक्षर उपाधि वे आत्मा पुरुष शब्दित आत्मा के उपाधि होने से क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष कहलाते हैं ये दो क्षर पुरुष है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कार्य उपाधि उसे कहा जाता है क्षर पुरुष पुरुष का अर्थ होता है आत्मा और उस आत्मा की उपाधि स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर रूप क्षर पदार्थ होने से उन्हें क्षर पुरुष कहला कहा जाता है पुरुष की उपाधि होने से और अक्षर पुरुष है कारण उपाधि अविद्या और वो भी कारण शरीर रूप होने से आत्मा की उपाधि है और आत्मा की उपाधि होने से उसे भी अक्षर पुरुष कहा गया तो जैसे क्षर और अक्षर पुरुष नहीं है लेकिन पुरुष के संबंध से पुरुष कह, कहे जा रहे हैं ऐसे दध्यादि पदार्थ कार्य रूप तो नहीं है लेकिन दध्यादि पदार्थों का होमादि रूप कार्य के साथ अन्वय होने से उन्हें भी कार्य रूप कहा गया और कार्य रूप होने से दध्यादि शब्दों से कहे जा रहे हैं वेद तो कार्यपरक ही है ये पूर्व पक्षी कहेंगे वेद का हरेक शब्द कार्य को ही बताएगा और दध्यादि में दधना होती इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द कैसे कार्यपरक होंगे तो कहते दध्यादि शब्दों का अर्थभूत जो दधी है दध्यादि पदार्थ हैं ये स्वयं कार्य रूप न होने पर भी जो कार्य हैं हवन उनके साथ हवी बन करके अन्वित होते हैं इसलिए कार्य के संबंध से उन्हें भी कार्य कहा गया वो भी कार्य है और कार्य होने से दधना ज्योति इत्यादि वाक्य में दध्यादि शब्दों से कहे जा रहे हैं कार्य रूप होने से और ब्रह्म तो कूटस्थ हैं न तो स्वयं क्रिया रूप हैं न तो क्रियान्वयी है इसलिए वो कार्यरूप होगा नहीं और क्रिया रूप न होने के कारण वैदिक सत्यादि शब्दों से उसे नहीं कहा जा सकता ये हम कह रहे हैं ऐसा यदि वृत्तिकार कहना चाहेंगे तो इसका खंडन करते हुए भाष्कर लिखते हैं नहीं इत्यादि वाक्य तो ये लिखा टीका कारण नहीं इत्यादि के में दध्यादे का, कार्यत्वे नहीं और ननु कार्यत्वात् अवतरण मेंध्यादे दध्यादे कार्यवादेश तो दध्यादि पदार्थों का तो दधना ज्योति इत्यादि वाक्यस्त दधि आदि शब्दों से कथन होगा क्यों वो कार्यरूप होने से दध्यादि पदार्थ कार्य रूप है कार्यत्वात्थ कहे उनमें कार्यत्व तो कैसे हैं कार्य यानी क्रिया तो क्रिया रूपता कैसे आएगी तो कहते इस प्रकार आएगी कि वे कार्यान्वयी हैं यानि हवन आदि क्रिया के साथ उनका संबंध है तो क्रिया संबंध से उनको भी क्रिया कहा गया जैसे पुरुष के संबंध से उपाधिभूत क्षर और अक्षर को भी गीता में पुरुष कहा गया ऐसे कार्य के संबंध से दध्यादि भी कार्य है और कार्य रूप होने से दध्यादि शब्दों का अर्थ बने ऐसा कूटस्थ जो ब्रह्म है वह कार्य रूप होना चाहिए तो स्वयं तो कार्य रूप नहीं है लेकिन कार्य संबंधी होता तब भी कार्य रूप हो जाता गौण कार्य रूप तो आगे कह रहे हैं कि न कूटस्थस्य कूटस्थ कूटस्थस्यूटस्थ उपदेश न ऐसा लगाना सत्यादि शब्द से कूटस्थ का उपदेश नहीं हो सकता उपदेश ने अभिधान कथन प्रतिपादन तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि शब्दों से कूटस्थ जो ब्रह्म है उसका उपदेश नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता तो कहते हैं अकार्यवाद वह अकार्य रूप है और दध्यादि तो कार्य रूप है इसलिए उपदेश हो रहा है इस प्रकार की आशंका यदि वृत्तिकार कहते हैं करते हैं यदि तो इस शंका का निराकरण सिद्धांती कर रहे हैं निरस्यति यानी वृत्तिकारस्य से आशंका सिद्धांती तो नही इत्यादि भाष्य को देखिए अब तो नही भूतम् उपदिश्यम क्रिया बहती कहते हैं जो दध्यादि सिद्ध पदार्थ कहे जा रहे हैं भले ही क्रियान्वित रूपेण कहे जाए लेकिन क्रियान्वित रूपेण क्रिया के साथ संबंध दिखाने मात्र से उनका जो स्वरूप है सिद्ध रूप वह बदल नहीं सकता जो क्रिया रूप नहीं है वह क्रिया नहीं बन सकता क्रिया के संबंध मात्र से जो अक्रिया रूप पदार्थ है दध्यादि वे क्रिया रूप नहीं होंगे का अर्थ है अक्रिया ही रहेंगे अकार्य ही रहेंगे और अकार्य होते हुए भी दधना ज्योति इत्यादि में दध्यादि शब्दों से उनका अभिधान हो रहा है यदि तो फिर सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्य में सत्यादि शब्द से अक्रियारूप होता हुआ भी कूटस्थ ब्रह्म कहा जा सकता है उसका अभिधान हो सकता है इस अभिप्राय से ये वाक्य बहिष्कार भगवान ने लिखा कि उपतिश्यम भूत क्रिया न भवति ऐसा नव करना ही का अर्थ तो जिस कारण से क्रिया संबंधी होने पर भी क्रिया संबंधित रूपेण कहे जाने मात्र से क्रिया रूप नहीं हो हुआ करता सिद्ध पदार्थ दध्यादि इसका यही टीकाकार अभिप्राय बता रहे हैं कि दध्यादे कार्यत्वे कार्य शेषत्व हानि यदि दध्यादि पदार्थों को आप कार्य रूप याने क्रिया रूप मानोगे उसमें क्रिया तो स्वीकार करोगे तो फिर उनमें क्रिया साधनत्व तो नहीं रहेगा क्रिया स्वयं क्रियांग नहीं हुआ करती वो तो अंग ही है तो अंग को यदि अंगी रूप मानोगे तो उसमें अंगत्व की हानि हो जाएगी अंगत्व को छोड़ना पड़ेगा ये कहते हैं कि दध्यादे कार्यत्वे कार्यत्व का अर्थ है तो दध्यादि पदार्थों को जो क्रिया के अंग हैं उनको कार्य रूप यानी क्रिया रूप स्वीकार करोगे तो फिर उनमें कार्यशेषत्व हानि कार्यशेषत्व को त्यागना पड़ेगा तो कार्यशेषत्व नहीं रहेगा अतो भूतस्य कार्यान्न भिन्नस्य दध्यादे शब्दार्थत्व लब्धम भाव इसलिए ये कह करके एक प्रकार से ये बताया गया कि जो कार्यात कार्यान भूत यानी सिद्ध पदार्थ हैं दध्यादि वे भी दधना जूहोती इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि पद के अभिधेय बन गए अर्थ बन गए शब्दार्थ तो उनमें आया तो सिद्ध वस्तु होने पर भी शब्दार्थेदी बनेगी तो फिर अक्रियार्थक शब्दों में अभिधेय राहित्य रूप के नहीं माना जा सकता दध्यादि शब्द तो अक्रियाार्थक है दध्यादि शब्दों का क्रिया रूप अर्थ नहीं है क्रियांग दध्यादि अर्थ है न कि क्रिया तो अक्रियाार्थक होने पर भी जैसे वो दध्यादि रूप अभिधेय वाले हो गए ऐसे अक्रियाक होने पर भी सत्यादि शब्द ब्रह्म रूप अभिधेय वाले हो जाएंगे ब्रह्म के अभिधायक बन जाएंगे उनमें अनर्थक्य नहीं रहेगा अभिधेय राहित्य रूप अनर्थक्य नहीं माना जा सकता ये यह यहाँ पर कहा अब आगे कहते हैं द्वितीयम शंकते टीकाकार अक्रियावेपी इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि द्वितीयम शंकते यानी द्वितीय हेतु की शंका की जा रही है भाष्यकार भगवान ने वृत्तिकार से पूछा था ना कि जब सिद्ध वस्तु होते हुए भी दध्यादि को दधना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द बता रहे हैं तो उपनिषद में आए हुए सत्यादि शब्द कूटस्थ ब्रह्म को नहीं बताएंगे ये कैसे कह सकते हो किस कारण से कह सकते हो इसमें कोई कारण बताना पड़ेगा तो क्या कारण है क्या ब्रह्म अक्रियारूप होने से नहीं बताया जाएगा ये कहोगे अथवा कार्यांग न होने से ब्रह्म को सत्यादि शब्द नहीं बताएंगे इन दो हेतुओं में से कौन सा हेतु है आपके पास ये कहने में कि सत्यादि शब्द का अभिधेय ब्रह्म नहीं बनेगा इस आपकी प्रतिज्ञा की सिद्धि में कौन सा हेतु है उसमें से अक्रिया रूप होने से सत्यादि शब्द का अभिधेय ब्रह्म नहीं बनेगा यह जो प्रथम विकल्प था इसका तो निराकरण हुआ ये कहा गया जैसे क्रियारूप न होने पर भी दध्यादि पदार्थों को दधनाजोति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द बता रहे हैं ऐसे क्रियारूप न होने पर भी सत्यादि शब्द कूटस्थ ब्रह्म को बताएंगे इसलिए प्रथम हेतु नहीं बताया जा सकता ये कहा तो शेष रहा द्वितीय हेतु द्वितीय हेतु है ब्रह्म दध्यादि को तो दध्यादि शब्द इसलिए बता रहे हैं कि वे कार्यांग है कार्यशेष हैं हाँ वो हवनादि रूप कार्य का साधन है अंग है दध्यादि पदार्थ इसलिए बताए बताए जा रहे हैं दध्यादि शब्द से और ब्रह्म तो अकार्य शेष हैं अकार्य शेष का अर्थ है क्रिया का अंग नहीं है दध्यादि के तरह इसलिए सत्यादि शब्द से नहीं बताया जाएगा इस प्रकार ये द्वितीय जो हेतु है उसकी आशंका वृत्तिकार करते हैं और वृत्तिकार के शंका का निराकरण सिद्धांती करेंगे तो द्वितीय शंके इति। तो अक्रियावेपी इत्यादि वाक्य से ब्रह्म कार्यशेष न होने से सत्यादि शब्द का अभिधेय नहीं बनेगा ये यदि कहना चाहेंगे तो इसका निराकरण कर रहे हैं पहले शंका है भूतस्य भूत क्रियासाधनवात् क्रिया एवं भूतोपदेश तो अक्रिया भूतस्य यहां भूत शब्द से लेना सिद्धजो दध्यादि पदार्थ वे स्वयं क्रिया रूप न होने पर भी क्रिया के साधन होने से क्रिया साधनत्वात यानी दध्यादि पदार्थ हवनादि रूप क्रिया के साधन होने से क्रियार्थ एव उपदेश यानी कार्य शेषत्व रूपेण उनका अभिधान ध्यादि शब्दों से होगा ऐसे ब्रह्म यदि स्वयं क्रियारूप न होने पर भी दध्यादि के तरह कार्यशेष होता यदि क्रिया का साधन यदि होता तब तो सत्यादि शब्दों से उसका उपदेश हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए ब्रह्म दध्यादि के तरह सत्यादि शब्दों से नहीं कहा जाएगा ऐसा यदि वृत्तिकार कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कह रहे हैं नये दोष तो नयोष इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार वृत्तिकार का जो शंका वाक्य है इसका भावार्थ बताते हैं इति इस प्रतीक के बाद में टीका में है क्रियार्थ यानी कार्यशेष पर क्रियार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा भाष्य में क्रियार्थ है ना क्रियार्थ एवं उपदेश का अर्थ है कार्यशेष पर दधना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द स्वतंत्र सिद्ध पदार्थ परक नहीं है अबितु कार्य शेष सिद्ध पदार्थ परक है अर्थ नहीं। और कूटस्थ से तू शेषत्वात शेषत्वात्टस्थ जो ब्रह्म है वह तो कार्य शेष न होने से न उपदेश <coughs> सत्यादि शब्दों से उसका अभिधान नहीं होगा न उपदेश का अर्थ है दध्यादि शब्दों से तो दध्यादि पदार्थों को कहा जा रहा है वे कार्य शेष होने से और ब्रह्म कार्य शेष न होने से नहीं कहा जाएगा सत्यादि शब्द से ये शंकाकार का अभिप्राय है भाव है अब सिद्धांति के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए टीकाकार नैश इत्यादि निराकरण भाष्य का शंका निराकरण भाष्य का अवतरण लिखते हैं भूतस्य कार्यशेषत्व शब्दार्थवाय फलाय व सिद्धांति वृत्ति से ये पूछते हैं आप वो सिद्ध पदार्थ में कार्यशेषत्व स्वीकार कर रहे हो वो किस लिए मानना चाहते हो सिद्ध पदार्थ दध्यादि में हवनादि कार्यशेषत्व उनको दधना ज्योहोती इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द का अभिधेय बनाने के लिए कार्यशेष बनाना चाह रहे हो या सफलता के लिए फलाय यानी उनका प्रयोजन दिखाने के लिए दध्यादि पदार्थों को सफल बनाने के लिए दध्यादि पदार्थ जो वेद में बताए गए हैं उनकी सफलता के लिए उनमें कार्य मान रहे हो दध्यादि पदार्थ में कार्य शेषत्व स्वीकार करने का उद्देश्य क्या है क्या उनको कार्यशेष माने बिना वैदिक शब्दाभिधेयत्व तो की सिद्धि नहीं होगी इसलिए कार्यशेषत्व मानना चाहते हो वैदिक शब्दाभिधेयत्व तो की सिद्धि के लिए या दध्यादि पदार्थों की सफलता के लिए उनमें कार्यशेषत्व मानना चाहते हो ये दो विकल्प करके सिद्धांती पूछ रहे हैं उसमें से पहला यदि विकल्प होगा कि वैदिक दध्यादि शब्दों का अभिधेयत्व दध्यादि पदार्थों में सिद्ध हो इसके लिए उनमें कार्यशेषत्व मानते हैं हम ऐसा यदि वृत्तिकार कहेंगे तो नये सदोष इत्यादि से उसका निराकरण किया जा रहा है कि भूतस्य कार्य शेषत्व शब्दार्थत्वाय फलाय व ये दो विकल्प सिद्धांत ने पूछे उसमें से कहते न आद्य प्रथम विकल्प स्वीकार नहीं किया जा सकता शब्दार्थत्व की सिद्धि के लिए यानी अभिधेयत्व की सिद्धि के लिए कार्यशेषत्व दध्यादि पदार्थ में माना जा रहा है ये जो प्रथम विकल्प है ये नहीं स्वीकार किया जा सकता इस अभिप्राय से लिखा कि नय सदोष क्रियार्थत्वेपि क्रिया निर्वर्तन शक्तिमद वस्तु उपदिष्टम एवं इतने से वो बताया अब थोड़ी टीका है टीका को देखिए दध्यादे कार्यशेष सत्य शब्द एव उपदिष्टम न कार्यान्वयी शब्दार्थ <coughs> कत भले ही दध्यादि पदार्थों में कार्यशेषत्व शेषत्व रहे हवनादि क्रिया का साधनत्व रहे इतने मात्र से दध्या जो दधा ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द हैं उन शब्दों से तो वस्तु मात्र को ही बताया जा रहा है वस्तुमात्र एवं उपदिष्टम तो वस्तुमात्रम का अर्थ है दध्यादि जो सिद्ध वस्तु का स्वरूप है वो स्वरूप को मात्र बता रहे हैं दध्यादि शब्द दधनाजोत इत्यादि वाक्यस्था, न कार्यान्वयी यानी कार्यान्वयी दध्यादि पदार्थ को नहीं बताया जा रहा इसलिए शब्द का वाचार्थ कार्यान्वयी नहीं होगा न कार्यान्वयी शब्दार्थ शब्द की शक्ति तो कार्यान्वित पदार्थ में नहीं रहेगी ये कहने का भी प्राण है सिद्धांति का अन्वित अर्थ में शब्द की शक्ति होती है कार्यान्वित अर्थ में नहीं अन्वित अर्थ और कार्यान्वित अर्थ में क्या अंतर है तो एक कार्य शब्द ज्यादा है ना केवल अन्वित अर्थ का है ना वाक्य में वाक्य तो होता है पद समूह वाक्य कहलाता है ना पद समूह वाक्य है और उस पद समूहात्मक वाक्य में प्रयुक्त जितने पद हैं उन पदार्थों का जो परस्पर अन्वय अन्वय कहते हैं संबंध को वो वाक्य अर्थ कहलाता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर अन्वय वो है वाक्यार्थ तो वाक्य में प्रयुक्त पद अन्वित अर्थ को बताएंगे यानी पदार्थांतर के साथ संबद्ध अर्थ को बताएंगे अन्वित का है संबद्ध संबंध से युक्त संबंधी तो पदार्थ पदार्थांतर के साथ अर्थ को ही बताने की शक्ति पद में होती है वाक्य में प्रयुक्त पद वाक्य में प्रयुक्त अन्य जो पद हैं उनके अर्थ के साथ संबद्ध जो अपना अर्थ है उसी को बताएगा हा? तो पद की शक्ति वित अर्थ में रहेगी पदार्थांतर के साथ संबद्ध अर्थ में पद की शक्ति रहेगी केवल अर्थ में नहीं और कार्यान्वित अर्थ में भी नहीं कार्यान्वित अर्थ को भी पदार्थ नहीं बताएगा पद नहीं बताएगा कार्य एक अधिक जोड़ना पड़ता है इसलिए अन्वित अर्थ में शक्ति है पद की न कि कार्यावित अर्थ में इसलिए पदार्थ कौन होगा अर्थ पदार्थ होगा न कि कार्यान्वित अर्थ ये यहां पर सिद्धांति का अभिप्राय है इस दृष्टि से लिखते हैं कि दध्यादे कार्यशेषत्वे दध्यादे कार्य शेषत्व सत्यपी शब्दि शब्दे न वस्तु मात्रम वस्तुमात्र उपदिष्टम अन्वित दध्यादि पदार्थ मात्र को कहा जा रहा है न कार्यान्वयी शब्दार्थ कार्यान्वयी दध्यादि पदार्थ को नहीं कहा जा रहा है अन्वित दध्यादि को कहा जा रहा का तात्पर्य निकला आगे वाले वाक्य से टीकाकार कहते हैं कि अन्वित अर्थ मात्रे शब्दानाम शक्ति इत्यर्थ शब्दों की शक्ति यानी संबंध अन्वित अर्थ में मात्र रहेगा पदार्थांतर के साथ अन्वित अर्थ को मात्र शब्द बताएगा अपना शक्य अर्थ बनाएगा जिस अर्थ में शब्द की शक्ति रहती है उस अर्थ को कहा जाता है शब्द का वाच्यार्थ शक्यार्थ मुख्यार्थ अभिधेय ये पर्यावाचक शब्द है शक्यार्थ वाच्यार्थ अभिधेय मुख्यार्थ प्रसिद्धार्थ इनको पर्यावाचक कहा जाता है तो वो शक्यार्थ कौन होगा तो पदार्थांतर के साथ अन्वित अर्थ शक्यार्थ माना जाएगा कार्यान्वित नहीं वो पदार्थांतर जिसके साथ अन्वित अर्थ को पद कहेगा वो चाहे कार्य रूप हो यानि क्रियारूप हो या अक्रियारूप हो अन्वित अर्थ में पद की शक्ति रहेगी और जिस अन्वित अर्थ के साथ जो अन्वित अर्थ हैं पदार्थ के साथ पदार्थांतर है वो चाहे क्रियारूप हो या अक्रियारूप हो शब्द आ, क्रिया से संबद्ध अर्थ को भी बताएगा और जो क्रिया से अलग सिद्ध पदार्थांतर है उसके साथ अन्वित अर्थ को भी अपना अभिधेय बनाएगा उसमें भी उसकी शक्ति रहेगी हम्म और वृत्तिकार गलती कर रहे हैं यहाँ पर कि वे कहते हैं क्रियान्वित अर्थ में ही शक्ति रहेगी जो क्रियारूप पदार्थांतर नहीं है उसके साथ अन्वित अर्थ में शक्ति नहीं रहेगी ये उनकी भ्रांति है लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि शब्द चाहे क्रिया अन्वित अर्थ हो या क्रिया से अतिरिक्त अर्थ के साथ अन्वित अर्थ हो उसे बताएगा उसमें उसकी शक्ति रहेगी वो अर्थ बनेगा ये अभिप्राय सिद्धांति का है तो अन्विताथ मत्रे शब्द शक्ति ये क्रियार्थत्वेपि क्रिया निर्वर्तन शक्तिमत वस्तु उपदिष्टम एव। इससे कहा गया अब क्रियाव प्रयोजन तस् इससे वृत्तिकार ये जो द्वितीय विकल्प था उसकी शंका करते हैं द्वितीय क्या था कि सिद्ध पदार्थ में कार्य शेषत्व फल के लिए स्वीकार कर रहे हैं शब्दार्थत्व तो के लिए नहीं शब्दार्थत्व तो कार्य अनन्वित अर्थ भी हुआ जो कार्य के साथ अन्वित अर्थ नहीं है वो भी शब्दार्थ बनेगा इसलिए शब्दार्थ बनाने के लिए दध्यादि पदार्थों में कार्य शेषत्व स्वीकार करते हैं ये नहीं कहा जा सकता ये प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुए सिद्धांति ने कहा तो अब वृत्तिकार कहेंगे कि दध्यादि पदार्थों को सफल बनाने के लिए सार्थक करने के लिए सार्थक क्या है फलयुक्तता सब प्रयोजनता तो तथ्यादि पदार्थों की सब प्रयोजनता के लिए उन्हें कार्यशेष हम स्वीकार करते हैं सिद्ध पदार्थ अपने आप में निष्प्रयोजन है और कार्यशेष बनेगा तो कार्य द्वारा वह सफल होगा कार्य आ, फल हैं स्वर्ग आदि कर्म में और स्वर्ग आदि फल का साक्षात साधन है स्वर्ग कामो ये जेत इत्यादि वाक्य के द्वारा बताए गए यागादि रूप कार्य क्रियाएं और उन क्रियाओं को माना जाएगा स्वर्ग आदि रूप फल वाले सफल तो सफल तो हो गई क्रिया और दध्या दधना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि पदार्थ जो कर्म में कहे गए हैं वे उनका तो स्वर्ग आदि फल नहीं है इसलिए वे तो निष्फली होंगे तो उनका भी स्वर्गा रूप फल के साथ संबंध बने स्वर्ग आदि फलवत्ता उनमें भी सिद्ध हो इसके लिए स्वर्ग आदि फल का जो साक्षात साधन है यागादि क्रियाएं उन क्रियाओं के साथ इसका अन्वय करेंगे तो यागादि क्रिया के साधन बन करके दध्यादि सिद्ध पदार्थ भी यागादि द्वारा स्वर्ग आदि फल वाले हो जाते हैं इस प्रकार दध्यादि सिद्ध पदार्थों में स्वर्ग आदि वत्ता की सिद्धि के लिए उनमें क्रिया से क्रियाशेषत्व हम स्वीकार करते हैं ऐसा यदि मीमांसक तथा वृत्तिकार कहेंगे कि वेद में बताया गया सिद्ध पदार्थ अपने आप में निष्प्रयोजन है और प्रयोजनवान तो है क्रियारूप पदार्थ कार्य रूप पदार्थ सफल है और वेद ने बताया हुआ जो प्रयोजन है अभ्युदय या निश्रेय रूप उसका साधन तो है कार्य यानि क्रिया और उस अभ्युदय निश्रेयस रूप प्रयोजन का साधनभूत जो क्रिया है उस क्रिया के साथ संबंध होगा यदि सिद्ध पदार्थ का तो वो भी प्रयोजनमान हो सकता है सफल बन सकता है अन्यथा उसमें निष्फल तो आएगा निष्प्रयोजन हो जाएगा वो उस दृष्टि से यहाँ पर वे कह रहे हैं कि हम वेद में बताए गए दध्यादि सिद्ध पदार्थों में प्रयोजन वत्ता की सिद्धि के लिए स्वर्गादि की साधनभूत जो क्रिया है उसका अंगत्व मानते हैं क्रिया से सत्व मानते हैं ये यदि द्वितीय विकल्प स्वीकार करते हैं ये तो सिद्धांती कहते हैं ठीक है इसको तो सिद्धांती भी स्वीकार कर रहे हैं लेकिन सिद्ध पदार्थ में प्रयोजन वत्ता का प्रयोजक केवल कार्य शेषत्व ही होगा ये नहीं कहा जा सकता ये सिद्धांति कहेंगे जो सिद्ध पदार्थ हैं ये स्वयं भी अपने आप में स्वयं के अभिव्यक्ति मात्र से सयोजन हो सकता है फलवान हो सकता है और कुछ सिद्ध पदार्थ ऐसे हैं वो अपने अभिव्यक्ति मात्र से सफल नहीं बन पाते प्रयोजनवान नहीं बन पाते उन्हें क्रिया का शेष बनना पड़ता है हाँ और वो क्रिया शेष बन करके सफल बनेंगे इसलिए सभी सिद्ध पदार्थों में साफल्य के लिए कार्य शेषत्व मानना आवश्यक नहीं होगा जो सिद्ध पदार्थ कार्य शेष बने बिना सफल नहीं हो सकता उनको तो कार्य शेष बना करके सफल मान लो उसमें कार्य कार्यशेषत्व स्वीकार करो लेकिन ऐसे भी कोई कुछ सिद्ध पदार्थ हैं जो कार्य शेष बने बिना भी प्रयोजन के संपादक बन जाते हैं सफल बन जाते हैं तो उनकी सफलता के लिए कार्य शेषत्व उनमें मानने की आवश्यकता नहीं है जैसे रज्जू है जब तक अज्ञात रहेगी और उसमें अज्ञानवशा सर्प की भ्रांति होगी तो सर्प भ्रांति रस्सी में जिस भ्रांत पुरुष को हो रही है उसके अंदर भय रहेगा भय का हेतु अध्यास, सर्प प्रतीति विद्यमान होने से और उस भय का कारण दुख का कारण भ्रांति की समूल निवृत्ति का साधन हो जाता है रज्जू की अभिव्यक्ति अज्ञात रज्जु अध्यस्त जो सर्प है डराने वाला उसे सत्ता प्रदान करती है जब तक अज्ञात है अज्ञान का आस्पद बनी है विषय बनी है तब तक तो भय के हेतुभूत अध्यस्त सर्प को सत्ता दे रही है और वही स्पष्ट प्रकाश में अभिव्यक्त होती हैं रज्जु के रूप में तो सर्प भ्रांति जो भय का हेतु थी उसकी उस कारण भूता जो रस्सी की अविद्या उसके साथ सर्प भ्रांति निवृत्त होती है रस्सी के ज्ञात होते ही अभिव्यक्त होते ही तो रस्सी की अभिव्यक्ति ने भय के हेतु सर्प भ्रांति का समूल निवर्तन कर दिया निवृत्ति कर दी उतने मात्र से ही रस्सी एक प्रकार से सफल हो गई अभिव्यक्त होकर के फल क्या है भय की निवृत्ति दुख की निवृत्ति ये फल है और दुख निवृत्ति रूपी फल किसका हुआ अभिव्यक्त रस्सी का वह अभिव्यक्त होने मात्र से ही सफल हो गई सिद्ध वस्तु है वो वो कार्य शेष बन करके दुख निवृत्ति नहीं कर रही है केवल अपनी अभिव्यक्ति मात्र से ही दुख निवृत्ति रूपी प्रयोजनवती हो गई रज्जू जैसे ऐसे ये द्वैत प्रतीति द्वितीय भयम भवती बृहदारण्य श्रुति करती है तो द्वैत प्रतीति भय का हेतु है और द्वैत प्रतीति हो क्यों रही है अद्वैत ब्रह्म के अज्ञान से रस्सी के अज्ञान से मंद अंधकार में जैसे सर्प की प्रतीति हो रही थी ऐसे अद्वैत ब्रह्म के अज्ञान से द्वैत संसार की प्रतीति हो रही है त्रिपुटी की प्रतीति हो रही है और यह भय का हेतु बन रही है द्वितीय भयम भौती के अनुसार द्वैत प्रतीति भय का हेतु है भेद ज्ञान और उस भेद ज्ञान का कारण है अद्वैत ब्रह्म का अज्ञान और वो जो अद्वैत ब्रह्म है उसे अभिव्यक्त करते हैं सत्यम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वैदिक शब्द अज्ञात ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराते हैं हृदय से ही अज्ञात ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है अहम् ब्रह्मास्मि इस रूप में तो फिर ब्रह्म का जो अद्वैत स्वरूप है वह अभिव्यक्त हुआ तो द्वैत प्रतीति का हेतु अद्वैत के अज्ञान के साथ द्वैत प्रतीति जो भय का कारण थी निवृत्त हो जाती है और कारण भय को निवृत्त करता है अपने अभिव्यक्ति मात्र से ब्रह्म जैसे अपनी अभिव्यक्ति मात्र से रज्जू ने सर्पभ्रांति निमित्त तक भय को दूर किया भय भै, भय भैक, की निवर्तक बन गई सफल हो गई रज्जु ऐसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से तत्वमशादी वाक्य से अभिव्यक्त हुआ अद्वैत ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म भय के हेतु हो तो समूल द्वैत प्रतीति का निवर्तक बन करके सफल हो जाता है तो ब्रह्म सिद्ध वस्तु है अद्वैत ब्रह्म कुटस्थ लेकिन उसे कार्यशेष शेष माने बिना भी, भी सफल बनाया जा सकता है सब प्रयोजन वो हो सकता है दुख की अत्यंतिक निवृत्ति रूप फल वाला हो सकता है अपने अभिव्यक्ति मात्र से जैसे रज्जु है इसलिए सभी सिद्ध पदार्थों को सफल बनने के लिए कार्यशेष ही बनना पड़ेगा ऐसा कोई नियम नहीं है ये बताया जा रहा है आगे सिद्धांति के द्वारा इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम पूर्ण मदह पूर्णमिदम